तेल मर्दन और सदियों का इंद्रोपन करते हैं कहते हैं कि हेब्रस्वादभाजा सरसों के तेल को पैरों में लेप कर निर्धूम आग्नेय में जो मनुष्य सेकता है उसका पंखेले मिट्टी खाया हुआ अर्थात कीचड़ में अधिक देर तक रहने से दूषित हुआ या उसके समान अन्य किसी कारण से विकृत हुआ पैर खुजलाहट आदि विकारो 1500 मवा जीरा और हरितकी के से शोधित मृदपाक का अभ्यंग करने से अग्नि में जलने से उत्पन्न हुई पीड़ा शांत हो जाती है तिल तेल लग्न में जलाकर भस्म किए गए यव को प्रचुर मात्रा में बार-बार मिलाकर लेप करने से अग्नि में जल के कारण उत्पन्न हुए घाव ठीक हो जाते हैं भैंस के दूध का मक्खन अग्नि में भुने गए तिल का चूर्ण और भिलावा का रस मिलाकर तैयार किया गया लेब घाव को ठीक करता है। इसका रहस्य हीबम लेब करने से हृदय सूल भी शांत हो जाता है। हे हरे, दंड प्रहार आदि के कारण शरीर में उत्पन्न घाव करपूर और गोघर्त परस पर मिलाकर भरने से ठीक हो जाता है। हे सिव, सस्त्रों के प्रहार से होने वाले घाव पर इस औषध का प्रयोग क इस प्रकार के घाव जब पक रहे हों या उनमें पीड़ा होती हो तो उन्हें हाथ का स्पर्श देना चाहे आम्र की जड़ का रस और घृतोय भरने से भी सस्त्र घात घाव भर जाता है सरफुंखा लज्जालुका और पाठा नामक औषधियों की जड़ को जल में पीसकर उसका लेप करने से भी सस्त्र घात जनित व्रण ठीक हो जाता है कागजमुखा की जड़ को सस्त्र घात के घाव में भरने से वह घाव तीन रात्रि के बीतते ही सूख जाता है। रोहित नामक या रोहड़ा की जड़ का लेप भी बर्न को नष्ट कर देता है उस घाव को। लाठी आदि के प्रहार से उत्पन्न होने वाले पेड़ जल एवं तिल के तेल में सिद्ध अभाव की जड़ का लेप लगाने से तथा अगर पर सेकने से शांत आरेद की सूट और चिंदा नमक पीस करें, जल के साथ खाने से आंजिरण रोका ना हो जाता। नीम बमुल अर्थात नीम की जड़ को कमर में बांधने पर नेत्रों के पीड़ा दूर हो जाती हैं। सांड की जड़ और पान का भस्म इंद्रियजन्य विकार का विनाशक है। यवादिक अन्य हल्दी सफेद सरसों की जड़ और विचोरा नीम के बीज स पीस कर उनका उबटन बनाना चाहे, 7 दिनों तक शरीर में इसका प्रयोग करने से रंग गोरा हो जाता है स्वेत अपराजिता की पत्ती तथा नीम की पत्ती का रस निकाल कर उसका रस नस्य देने से डाखनी आदि माताओं और ब्रह्मराक्षसों की छाया से मुक्ति हो जाती है हे वृषवद्धज मदसार अर्थात म्लेठी की जड़ पिपली, चूर्ण, सोंठ, आंवला, सेंधा, नमक, मधु तथा सरकरा का समान योग गुलर के फल के बराबर की मात्रा में एक सप्ताह प्रयंतु सेवन करने से पुरुष बलवान हो जाता है। यदि वह सदैव विकास सेवन करे, तो 200 वर्ष तक जीवित रह सकता है। भलू के दूध से भावित रोहित मछली के ईवांस द्वारा सिद्ध तेल पाक का चंदन के जल का आना से लेने से शरीर के ग्रेह रोम पुनः निकल आते हैं हस्त नक्षत्र में लांग लिखा कंद अर्थात गलियारी का जल पिपले की जड़ को लेकर जो व्यक्ति उसका लेप शरीर में लगाता है वहां बुढ़ापाती के दर्प को नष्ट कर देता है अर्थात सरेमा वृद्धावस्था का प्रभाव नहीं पड़ता पुख्य सुदर्शना चंद्रा की यवर्षकरणी नामक लता की जड़ को लाकर घर के मध्य डाल देने से सर्प घर से भाग जाता है। रविवार को लाई गई मंदार वृक्ष तथा आगनी जलता की जड़ को पीसकर बनाई गई वत्ती सरसों के तेल से जलाने पर मार्ग में दंत प्रहार करने वाले सर्प का विनाश हो जाता है। विपला और अर्जुन के उपस्थ भलावान श्रीश लाक्षारस राल विड और गुकुल इन सभी के द्वारा बना धूप मकिया तथा मच्छरों का नाश करता है 178वां अध्याय गर्व संबंधी रोग दंत तथा कर्णसोल एवं रोम समान आदिका उपचार भगवान श्री हरि कहते हैं हे शिव मुलेटी तथा कंटकारी नामक औषधियों को समभाग में लेकर गोदुग्ध में पकाकर चौथा भाग शेष रहने पर उस पाक को गरम जल के साथ पान करने पर स्त्री को गर्भ रुक जाता है बिजौरा नींबू के बीज को दूध के साथ भावित करके उसका पान करने से स्त्री को गर्भ रुकता है पुत्र प्राप्त करने घी के साथ संयोजित करके उसका सेवन करना चाहे अश्वगंधा के क्वाथ का दूध एवं घी के साथ सेवन पुत्रकारक कारक है पलाश के बीजों को मद के साथ पीसकर पान करने से रजस्वला स्त्री मासिक धर्म तथा गर्भधारण से रहित हो जाती हैं हरी ताल या लाल चंदन जातीफल यह तथा लाख चारों का पाक तैयार करके उसे दांतों में भली भलीभांति लगाना चाहे, किन्तु उससे पहले हरी तकी के क्वात से दांतों को साफ कर लें ऐसा करने से मनुष्य के लाल पड़ गए दांत भी सफेद हो जाते हैं। मंद बंद पर मूली के रस को पकाकर उसको कान में डालने से कर्णस्राव अर्थात कान का बहना बंद हो जाता है अर्क के पत्तों को लेकर मंद बंद, बंद आंच पर गरम कर लें तदनंतर उसका रस निचोड़कर कानों में डालें तो कर्ण कर्णशोथ विनाष्ट हो जाता है प्रयांग मुलेठी आंवला काकमल मंजिष्ठ लोघ्रम लाख रस और कपित्र रस से बने तेल पाक से का योनि दोष दूर हो जाता है। सोखी मूली तथा सोड़ का अख्खार और हींग तो इस रोग के लिए महोसदी है। सोया, वचा, कूट, हल्दी, सहजन, प्रसांजन, काला नमक, यवक खार, सर्जक सेंधा नमक तिपले विडांग तथा मोथा इन सभी औषधियों को समान भाग में लेकर उनसे चार गुना मधु बीजोरा नींबू और केला का रस एकत्र करें तदनंतर इन सभी औषधियों को एक में मिलाकर उनसे तेल के तेल की सिद्धि करें इस प्रकार तैयार किए गए पाक के प्रयोग से निश्चित ही स्त्रियों का स्रावातिक रोग दूर हो जाता है इसमें संदेह नहीं सरसों का तेल कान में डालने से उसके अंदर उत्पन्न व्यक्ति में नष्ट हो जाते हैं थेरुद्र हल्दी नीम की पतियां पिपली काले मर्चे बड़ंग भद्र मोथा और सौंठ इन स बटी बना लेना चाहे, इसकी एक बटी अजीरन और दो बटी विसूचिका नामक रोग को दूर कर देती हैं। मधु के साथ इसको घिसकर नेत्रों में लगाने से पटौल अर्थात परवल के समान आए हुए सूजन दूर हो जाती है गोमूत्र के साथ प्रयुक्त होने पर अरबुद कैंसर नामक जैसे रोग ठीक हो जाते हैं। या संकरी बटी, नेत्रों के सभी रोग को दूर करने में शक्षम है। वच, जटावांसे, विलव, तगर पद्म केसर, नाग केसर और प्रयंगो को समान भाग में लेकर उनका चूर्ण बना लेना चाहिए। इस चूर्ण का धूप लेने से मनुष्य रूप सौंदर्य से समन्वित हो जाता है। आर्जुन वृक्ष के मूल भिलावर, भडङ, वाला, राल, सौवीर और सरसों के योग से तैयार धूप, सर्प, जुई, मक्खी तथा मच्छरों को विनष्ट करता है और सर्वत्र शोक या स्कीर्ति को विदान करने में वह सर्वथा समर्थ रहता है।